तो तुम दाएं स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से सांस लेना थोड़ी देर में तुम पाओगे दर्द हो गया क्योंकि बाया स्वर चंद्र का है शांतिदायी है अगर तुम शिथिल हो सुस्त मालूम पड़ते हो थके मालूम पड़ते हो बाएं स्वर को बंद कर देना दाएं स्वर से ही सांस लेना थोड़ी ही देर में तुम पाओगे ऊर्जा प्रवाहित हो गई शरीर उष्ण हो गया, गया सक्रियता आ गई वो सूर्य का स्वर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 स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं हो उनको कहते हैं आलसी हो काहिल हो सुस्त हो उठो काम में लगो वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो आम तौर से पुरुष दाए सुर वाले स्त्रियां बाय सुर वाली होती हैं होना ही चाहिए इसलिए भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाएं बैठे वो बाय सुर का प्रतीक है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 अगर पुरुष का चार और छह के बीच तीन और पांच के बीच है तो स्त्रियों का आमतौर से छह और आठ के बीच पांच और सात के बीच पश्चिम में तो उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी कि स्त्रियां थोड़ी देर से उठें, देर तक जागें तो हर्ज नहीं पुरुष जल्दी उठे लेकिन इसमें भी भेद है सभी पुरुष एक जैसी नहीं सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं कई स्त्रियां तो पुरुषों से ज्यादा पुरुष कई पुरुष स्त्रियों से ज्यादा स्त्री मुल्ला नसुद्दीन कल ही मुझे मिलने आया और उसने कहा कि माने या ना माने लेकिन पत्नी को घुटने चलवा दिया मैंने कहा सच उसने कहा बिल्कुल सच स्मृति पर झूठ नहीं कहा उसने कुछ बोली वो बोली क्यों नहीं बोली कि खाट के बाहर निकलो नीचे से तब बताऊं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 और उसने इतने सूक्ष्म फिल्में तैयार की हैं इतनी संवेदनशील कि उस सूक्ष्म शक्तियों के भी चित्र लिए जा सकते हैं इसे थोड़ा समझ लें क्योंकि तभी ये ईड़ा पिंगला और सुसुमना की बात ख्याल में आ सकेगी क्योंकि ये एनर्जी फील्ड है ये वस्तुएं नहीं है ये विद्युत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 अंगूठा ठीक था एक छिंगली अजीब सी हालत में थी रुग्ण मालूम पड़ती थी और अंगुल बिल्कुल ठीक थी हाथ में लेकिन चित्र में रंग मालूम पड़ती थी और चित्र में लगता था कि अंगुली को कोई रोग लग गया है। छह महीने बाद अंगुली को रोग लगा और जब छह महीने बाद उसने चित्र लिया और मिलाया तो वो चित्र बिल्कुल एक जैसे थे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 लेकिन इसकी विद्युत ऊर्जा पहले खिलती फिर उसी विद्युत ऊर्जा के कारण इसकी पखड़ियां खिलती वो विद्युत ऊर्जा हमें दिखाई नहीं पड़ती फूल दिखाई पड़ता है और जब इसने चित्र मिलाए तो ये चकित हुआ वो चित्र बिल्कुल मेल खाते हैं पहले विद्युत ऊर्जा खिल जाती है तो ऊर्जा का एक फूल बन जाता फिर चार दिन बाद फूल खिलता है और जब इसका चित्र और उस चित्र से मिलाया जाता है तो बिल्कुल एक जैसे है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 जिस दिन यह परिपूर्ण विज्ञान बन जाएगा क्रिलियान की फोटोग्राफी उस दुनिया में किसी आदमी को बीमार होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बीमार होने के छह महीने पकड़ लेंगे कि अब बीमारी आने के करीब इलाज वहीं हो सकता है आदमी को भी पता नहीं कि वो बीमार है कभी बीमार है ही नहीं बीमारी को सूक्ष्म से स्थूल तक आने में छह महीने का वक्त लगता है और तुम्हारा जो विद्युत ऊर्जा का चित्र है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 तो प्रतीक कभी नदी में आपने देखा जब कोई भंवर पड़ती तो चक्र में पानी घूमता है वैसे ही चक्र विद्युत में आपके शरीर की विद्युत में बने हुए है। जहां ऊर्जा घूमती भंवर और उन भंवरों का जो रूप है वो कमल से मिलता जुलता है जैसे कमल घूम रहा हो और जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो ऐसा होता जैसे कमल नीचे की तरफ झुका हो डी ऊपर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 तुम्हारी ट्रेन चाहे बीच के स्टेशनों पर रुके या न रुके गुजरती तो है ही तुम जंक्शन से जंक्शन रुको मेल गाड़ी में चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आदमी ट्रेन से गुजर रहा है फास्ट ट्रेन और बीच के स्टेशन पर रुकता नहीं उससे बीच के स्टेशनों की चर्चा करने का कोई कारण नहीं वो जंक्शन टू जंक्शन वो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की बात करेगा फिर पैसेंजर में चलने वाले लोग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 पांच तत्व हैं, तीन गुण रजस तमस सत्व इन सब से मिलके वो भीतर की चादर बनी साईं को सीयत मास दस लागे ठोक ठोक के बिनी नीचे परमात्मा को एक एक चादर बनाने में दस महीने लग जाते सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी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 इन सब ने वही चादर ओढ़ी लेकिन कबीर कहते हैं ओढ़ी के मैली के नीचे और इन तीनों ने मैली कर दी मुश्किल है समझना समझे सुर का अर्थ है स्वर्ग में रहने वाले देवता देवता भोग के शुद्ध प्रतीक है वे सिर्फ भोगते हैं स्वर्ग का अर्थ है भोग स्थल वहां हमने कल्पतरु बनाए जिनके नीचे आदमी बैठता है और जो चाहता है चाह इधर की पूरा नहीं हुआ उधर चाह और पूर्ति में कर्म नहीं है इसलिए स्वर्ग कोई कर्म स्थली नहीं है भोग स्थली और यही तो हमारी वासना है सबकी कि ऐसा हो कि इधर मैं चाहूं तो उधर पूरा हो जाए बटन भी ना दबाना पड़े उतनी देर भी ना लगे लेकिन यहां तो पृथ्वी पर बड़ी देर लगती है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 दूरी कम होती जाती है इधर उसने कहा कि एक बड़ा महल चाहिए एक बड़ा महल हो जाएगा लेकिन कबीर कहते हैं, देवता भी मैली कर देते भूख से चादर मैली हो जाती क्योंकि भोगी का अर्थ है जो अपने वासनाओं में पूरी तरह तादात्म्य करके भटक गया भूख लगी तो उसने समझा कि मैं भूख वासना जगी तो उसने समझा की मैं वासना हूँ क्रोध उठा तो उसने समझा की मैं क्रोध हूँ भोगी का अर्थ है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 इस तराजू पे ज्यादा वजन रखो ये पलवा डोलने लगता है जब भी कोई मुनि ज्यादा त्याग करता है इंद्र घबरा उसे मुनि अगर ज्यादा त्याग किया तो भोग का अधिकारी हो जाए इंद्र बन सकता है तो इंद्र अपदस्त हो सकते हैं तो इंद्र की वही दशा है जो दिल्ली के राजनीतिक इंद्र हो कि इंदिरा करती है। सिंहोसन डोलता ही रहता और वशिष्ठ और विश्वामित्रों की जय प्रकाश एक ही तराजू के दो पलवे और इस तराजू पे वजन बढ़ा कि दूसरा तराजू ऊपर उठा और चकित हुआ कि क्या मामला है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 कोई अफसरा सोलह से बड़ी की है ही नहीं अब कितना समय बीत गया अभी भी वो सोलह ही की है उम्र बढ़ती नहीं यहां भी स्त्रियां कोशिश तो बहुत करती हैं कि ना बढ़े लेकिन इस जमीन पर ये चलता नहीं मुल्ला नसुद्दीन ने मुझे एक दिन कहा अकेले बूढ़ा होते होते अकेले अकेले बहुत बुरा लगता है मैंने कहा अकेले तुम्हारी पत्नी जो है उसने कहा पत्नी दस साल से उसकी उम्र बढ़ी ही नहीं हम अकेले बूढ़े हो रहे हैं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 अब कहीं जाने को ना बचा अब वो मुश्किल में पड़ गया है फिर वो तड़फने लगता है वापस पृथ्वी पर उतर आने को कबीर कहते हैं कि चाहे देवता ओढ़े चाहे मनुष्य चाहे मुनि सभी उसको मैला कर देते देवता भोग के कारण मैला कर देता है मुनि त्याग के कारण मैला कर देते कबीर का ये वचन बड़ा क्रांतिकारी क्योंकि कबीर यह कह रहे हैं कि तुमने अगर त्याग भी किया और बेहोशी से किया तो भोग से भिन्न नहीं है वो भोग के विपरीत भला हो लेकिन भोग से भिन्न नहीं है उसका स्वभाव एक ही है और त्यागी और भोगी की नजर में बुनियादी फर्क नहीं पड़ता भोगी धन के पीछे पागल है त्यागी धन छोड़ने के पीछे पागल है लेकिन दोनों की नजर धनते लगी है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 सोचा कि ये मिट्टी यहां क्यों पड़ी और किसी का मन मोह ले तो उसने उसे गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी पत्नी तब तक पीछे से आगे उसने पूछा क्या कर रहे हैं तो उसने कहा सोना पड़ा था सोना तो मिट्टी इसलिए उसको मैंने गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी पत्नी ने कहा तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते सर्व नहीं आती मिट्टी ही है तो फिर मिट्टी पर मिट्टी काहे के लिए डाल रहा नहीं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 तुम एकदम भोगी हो जाते हो पेट भर गया तुम एकदम त्यागी हो जाते हो वासना उठी तुम भोगी हो जाते हो संभोग कर लिया करवट लेके एकदम त्यागी हो जाते हो ब्रह्मचरी का विचार करने लगते हो सोचते सब बेकार क्या रखा है इसमें ये तुम कई बार कर चुके हो संभोग के बाद विषाद ना आए ऐसा आदमी खोजना मुश्किल संभोग के बाद ऊर्जा का छय होता है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 बूढ़ा होता तो वो कहता क्या भी नहीं करना क्या मतलब इस क्या सार लेकिन बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ जल्दी उसने कोट पहना टोप लगाया छड़ी हाथ ली बड़ी तेज़ी से बाहर गया पिता ने कहा बाहर से आके घंटी बजाना हम दरवाज़ा खोलेंगे मेहमान का तुम्हें तो पार्ट अदा करना लड़का गया थोड़ी देर बाद उसके छोटे छोटे जूतों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनाई पड़ी आ तो उसने घंटी दबाई दरवाजा खोला उसका स्वागत किया गया पिता ने कहा कि आइए आप हमारे मेहमान हैं और ठीक वक्त पे आ गए भोजन तैयार है चलिए लड़का गया डाइनिंग टेबल के पास हम सब पहुंचे लड़के ने अपना एक कुर्सी पर टॉप अपनी छड़ी रखी पिता ने कहा कि जो भी रूखा सूखा है मेहमान हैं आप स्वीकार करिए लड़के ने कहा क्षमा करिए मैं भोजन लेकर ही आया हूँ जब अभिनय ही था तो पूरा ही उसने किया जीवन एक अभिनय है उससे ज्यादा उसे समझा कि भटके मंच बड़ी है माना बहुत पात्र है माना लेकिन जीवन अभिनय है और तुम करता मत बनना उतना अगर जतन रख लिया तो तुम भी कह सकोगे दास कबीर जतन सोढ़ी ज्यों की त्यों धरदी नीचरिया आज इतना है